राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र की सहायक सामग्री के रूप में कार्यक्रम हमारी संपत्ति राहुल हां पापा हम्म ये देखो बेटा ये रहा दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हम्म हां पापा इसकी फोटो तो हमारी किताब में भी है इसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अच्छा और <laughs> <laughs> सामने देखो बेटा वो जो चबूतरा दिख रहा है ना वहां खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते मालूम है मां और बेटा आओ चलो अंदर चले आओ जी आओ चले हां चलिए आइए आओ बेटा अ पापा हुँ? यहां तो बहुत सी दुकानें हैं कितनी तरह-तरह की चीजें रखी हैं हम्म बेटे लाल किले को देखने दूर-दूर से लोग आते हैं ना इसीलिए यादगार के रूप में कुछ ना कुछ खरीदकर भी ले जाते हैं अच्छा पापा हुँ? मैं भी कुछ खरीद लूं अभी क्या करोगे देखो लौटते हुए ले लेना ले मैं पापा अभी दिलवा दीजिए ना अप... प्लीज अच्छा अच्छा चलो ले लो हां हां मैं ये रंगीन चश्मा लूंगा भाई साहब वो वो वाला जरा रंगीन चश्मा तो दिखाइए हां दिखाते हैं दिखाते हैं ई लीजिए बहन जी आ, राहुल लो पहन के देखो बेटा अच्छा मां हां भैया कितने पैसे हुए 4 रुपया बाबूजी हां ये लो नहीं वाह मम्मी देखो तो मुझे सब कुछ लाल दिख रहा है भी पापा भी और लाल किला भी <laughs> अरे लाल किला तो पहले से ही लाल है उसे देखने के लिए लाल चश्मा लगाने की जरूरत थोड़ी ही है <laughs> अच्छा चलो आगे चलते हैं हां आओ बेटा आओ राहुल आओ चलो हां आओ राहुल आओ ये देखो ये है दीवान-ए-आम यहां शहंशाह का दरबार लगता था अरे वाह! ओक कि, कितना बड़ा हॉल है। हां बेटे, यह 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा है। मां, तुम्हें कैसे मालूम? वो वो हॉल के बाहर लगे पत्थर पर इसके बारे में सब कुछ लिखा है बेटा। जानते हो? इस दीवाने आम में पूरे 40 खंभे हैं। 40? मैं गिनता हूं। एक ये दो तीन चार पांच हह उ पापा दीवार के पास ये सफेद चबूतरा किसने बनाया गया है बेटे ये संगमरमर का तख्त है दीवार के बीचोंबीच जो वो बड़ा सा आला बना हुआ है ना हां वहां होता था शहंशाह का सिंहासन अच्छा उसी के पास बने इस संगमरमर के तख्त पर खड़े होकर शहंशाह के वजीर उन्हें जरूरी कागजात पेश किया करते थे तो क्या शाहजहां इसी जगह दरबार लगाते थे हां हां सिर्फ शाहजहां ही नहीं उनके बाद जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो वो भी दिन में दो बार यही दरबार लगाते थे अच्छा ये सिलसिला चलता रहा यहां तक के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय भी 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान इसी दीवाने आम में रोज दरबार लगाते थे हम्म अरे देखते ही देखते कितनी भीड़ हो गई है यहां अरे भीड़ तो होगी ही देखो पर्यटकों के और समूह आ रहे हैं पहनावे से तो लगता है कि दूसरे राज्यों से आए हैं अरे केवल दूसरे राज्यों से ही नहीं दूसरे देशों के लोग भी हैं इनमें सुनो राहुल कहां गया यही होगा जा कहां सकता है अभी तो हमारे साथ खड़ा था, था राहुल राहुल अरे देखो देखो वो देखो वो खड़ा वहां आओ चलो उसी तरफ चलते हैं हां आओ राहुल हां छुड़ा लेना राहुल बेटा कहां चले गए थे आ... देखो इतनी भीड़ हो रही है अगर इधर-उधर हो जाओगे तो हम कहां ढूंढेंगे तुम्हें पिताजी दीवाने आपको देखते-देखते मैं पीछे की तरफ चला गया था हां मैंने देखा क्या देखा एक बड़े से पत्थर पर यहां के बारे में बहुत सी बातें खुदी थी हम्म कुछ लड़के उसके नीचे अपना नाम लिख रहे थे अच्छा उफ कितनी बुरी बात है बुरी बात है क्यों मां निराश हो जरा सोचो बेटे अगर आज तक यहां आने वाले हर बच्चे ने पत्थरों पर अपना अपना नाम लिखा होता तो क्या होता तो चारों तरफ नाम ही नाम लिखे होते दीवारें भी बदी दिखाई देती और हम इन खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों की बजाय यहां की भद्दी दीवारें ही देख पाते है ना समझ गया मां मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा पापा मुझे प्यास लग रही है प्यास लगी है अच्छा चलो वो सामने चाय की दुकान है ना वहीं छोड़ो अरे छोड़ो ले क्लास तो धो दे भैया हां लेओ ना रे अरे धो ले खाने का था ऐसे मिला लो लो लो या हां भैया जरा 1 मिनट मैंने बहुत किले देखे हैं कोई टूटा फूटा है तो कोई बहुत ही खस्ता हालत में पर यार लाल किले को देख के जी खुश हो गया अरे बिल्कुल ठीक कहा तुमने अगर इस इमारत का भी रखरखाव ना किया जाता तो आज इसकी भी हालत खस्ता होती अरे भाई अरे रख रखाव तो सभी एतिहासिक इमारतों का होता होगा ना आ, फिर कुछ ही इमारते खराब क्यों दिखने लगती हैं अरे भाई जहां रख रखाव करने वाले कम हों और उसे खराब करने वाले ज्यादा तो इमारत को खराब होते देर थोड़ी लगती है हैं क्या मतलब अरे मतलब यह है कि हम ही लोग इन इमारतों को खराब करते हैं कोई इनकी खूबसूरत दीवारों पर अपना नाम खोदता है तो कोई इन पर पान की पीक थूकता है थे, थे, थे, थे, अरे थे, और, थे, और तो और कुछ लोग अपनी चित्रकारी दिखाने से भी बाज नहीं आते हां यार यह तो सही कह रहे हो तू लोग इतना भी नहीं समझते कि यह इमारतें हमारे अतीत की झांकी हैं है आंटी जी जाके अब क्या होगा अरे देख लो अह राहुल हां हां चलो अब तुम्हें दीवाने खास दिखाते हैं दीवाने खास उसमें खास क्या है चलकर देखोगे तभी तो पता लगेगा तो चलिए चलिए बिदाजी आओ बेटा चलो ओ शाबाश हां देखो यह सामने देख रहा तुम पापा? हां? एक बात तो बताइए। हां हां पूछो बेटा। उस चाय की दुकान पर दो आदमी बातें कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि इमारतें हमारे अतीत की झांकी हैं। वो कैसे पापा? अह वो देखो बेटा। इन इमारतों से हमें अपने देश के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। कौन राजा कब हुआ? उसने अपने शासनकाल में क्या-क्या करवाया? राज्य में खुशहाली थी या नहीं प्रशासन कैसा था कितनी उन्नति हुई वगैरह-वगैरह इस तरह ये इमारतें हमें अपने अतीत के विषय में बताती हैं और हमें कितना गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसी विशाल और खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देश-विदेश से लोग देखने आते हैं आ, लो भाई पहुंचे दीवाने खास इसी दीवाने खास क्यों कहते हैं पापा इसलिए क्योंकि यहां हर कोई नहीं आ सकता था खास खास लोग ही आ सकते थे शहंशाह यहां राजकाज की गोपनीय बैठकें किया करते थे वाह कितना सुंदर है इसकी छत देखिए पापा हां बेटा कहते हैं कि यह छत कभी चांदी की थी अच्छा जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे अरे बाबा और यह देखो यह जो खंभे देख रहे हो ना हां ये वाले हां ये ये इन पर जो फूल पत्तियां बनी हुई हैं इनमें भी असली हीरे जवाहरात जड़े थे अच्छा तो क्या ये सब असली हैं अरे नहीं बेटा असली हीरे जवाहरात तो अंग्रेज निकाल के ले गए हमारी सरकार ने उन खाली जगहों पर रंगीन पत्थर लगवा दिए हैं और जानते हो यही रखा रहता था शाहजहां का वो बेमिसाल सिंहासन तख्ते ताऊस जिसे नादिर शाह उठाकर ले गया मां तख्ते ताऊस में ऐसी क्या खास बात थी ارے بیٹا اسے دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو پڑھا ہے وہی بتا سکتے ہیں تخت تاوس یعنی مور کا সিংহাসن ہمم اس সিংহাসن کی چھتری 12 کھمبوں پٹی کی تھی 12 کھمبوں پر ہم اور یہ کھمبے قیمتی پتھر پننے کے बने थे हम हर खंभे में दो مور تھے مور کا شریر سونے کا اور پونچھ नीलम और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ी थी इस تختे ताउस में 24 मोर थे और हर मोर सोने हीरे मोती नीलम से जड़ा हुआ हां हमारे देश में इतनी संपत्ति थी हां बेटा तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था बेटा अब भी हमारे देश में अपार संपत्ति है यह लाल किला कुतुब मीनार सांची के स्तूप ताजमहल दक्षिण भारत के भव्य मंदिर राजस्थान के किले कहां-कहां तक गिनवाऊं यह सब हमारी संपत्ति ही तो है हां हमारी कैसे अरे भाई हम सरकार को तरह-तरह के टैक्स देते हैं या नहीं aha उसी पैसे में से सरकार कुछ धन इन ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव मरम्मत और रखवाली पर भी खर्च करती है अच्छा लेकिन इन ऐतिहासिक इमारतों के, के रखरखाव की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हाँ? हमारी भी है आ, हमारी क्यों क्योंकि यह हमारी संपत्ति है जैसे तुम अपने खिलौनों और किताबों की देखभाल करते हो ना वैसे ही पापा पापा मेरा रंगीन चश्मा कहां गया है? अरे अभी यहीं तो था अरे तुम्हारे मा... पास ही तो था कहां खो दिया पता नहीं अब इतने बड़े लैब के लिए मैं कहां ढूंढेंगे उसे भाई नहीं मां मुझे ढूंढना है चलो नमा चलिए बाबा एक बार हर जगह देख लेंगे अब बेटा इतनी भीड़ में चश्मा पाना असंभव है नहीं पापा चलिए ना मेरा इतना सुंदर चेश्मा था को अच्छा अच्छा चलो सुनिए पहले चाय की दुकान पर देखते हैं हा? शायद वहीं छूट गया हो अच्छा ठीक है चलो आओ अरे ऐसे बेटा संभाल के रखना चाहिए चश्मा लो आ गए चाय की दुकान पर हम लोग हां हम लोग उस जगह बैठे थे देखो राहुल शायद वहीं कहीं गिरा हुआ हो यहां तो नहीं है पापा हैं हम तो पहले ही कह रहे थे उसका मिलना मुश्किल है अरे साहब अरे क्या ढूंढ रहे हैं अरे भाई वो बच्चे का रंगीन चश्मा खो गया है अब हमने तो कहा था कि ढूंढना बेकार है पर आप तो जानते हैं बच्चे अपनी चीज के बारे में कितने आ, आ, एक मिनट ए ए कहीं ये तो नहीं है चश्मा हां यही है मेरा चश्मा ए मेरा चश्मा मिल गया अनन्या राजा तुम इसे यहीं छोड़ गए थे हम उठाकर रख दिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अरे धन्यवाद कहा बेटा देखा राहुल तुम्हें अपनी जरा सी चीज के खो जाने की कितनी चिंता हुई ये ऐतिहासिक इमारतें भी तुम्हारी हैं हम सबकी हैं इसलिए इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है हां मां मैं समझ गया अच्छा भाई अच्छा अब बहुत घूम ले लाल किला चलो अब घर चलते हैं हां चलिए आओ चलो बेटा चलो बेटा आओ इधर से अपना कपड़ा रखियो अपना खोयो जिसमें अपना आजा हमारी संपत्ति अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवान दास बधवा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार अभय भार्गव रश्मि देव मंगतराम मोहम्मद अय्यूब और यमन कौशिक भन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो